उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली उमा ने कहा हे हरे हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियो तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो मैं तुम पर प्रसन्न हूँ इसमें संशय नहीं है सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो मैं अवतार ले मीना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है भगवान शिव की लीला अद्भुत है वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है देवताओं उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख सबसे मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्र देव तत्काल दिगंबर हो गए वे मेरे ही चिंता में डूबे रहते हैं उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया यही सोचकर वे घर बार छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए मेरी भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन न कर सके देवताओं भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मीना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो क्योंकि वे पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूँगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मीना की पुत्री होंगी ब्रह्मा जी कहते हैं नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई तदनंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए